महाभारत स्त्री पर्व द्वादशोध्याय पांडवों का धित्राष्ट्र से मिलना धृतराष्ट्र के द्वारा भीम की लोहमयी प्रतिमा का भंग होना और शोक करने पर श्रीकृष्ण का उन्हें समझाना वह सम्पान हते सर्वैन्यु धर्मराजो शुश्रव पितरम वृद्धम निर्यान समयज साफयाम शोभ्य पुत्रशोक पुत्रशोक प्लुत शोचम महाराज भ्रातृ सहित कह महाराज जन्मजय समस्त सेनाओं का संहार हो जाने पर धर्मराज राज्य ने जब सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्ट कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं तब वे स्वयं पुत्र शोक से आतुर हो पुत्रों के ही शोक में डूबकर चिंता मग्न हुए राजा धृतराष्ट्र के पास अपने सब भाइयों के साथ गए अनवीय मानो वीरेण दासण महात्म नाम योधानी चा था तथे उस समय दासार्ह कुलनंदन वीर महात्मा श्रीकृष्ण सातकी और युजस्व भी उनके पीछे पीछे गए समन्वा सुदुखाता द्रौपदी शोक कर्षिता स पांचाल अत्यंत दुःख से आतुर हो और शोक से दुबली हुई द्रौपदी ने भी वहाँ आई हुई पांचाल महिलाओं के साथ उनका अनुसरण किया स गंगा मनोवृंदा स्त्रीण भरत सतमीण स्टेट गंगा तट पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने कु की तरह आर्थ स्वर से विलाप करते हुए स्त्रियों के कई दल देखे ताभी परमृतो राजा क्रोशंती भी सहस उर्दाहरार भी रुदती भी प्रिया प्रिय वहाँ पांडवों के प्रिय और अप्रिय जनों के लिए हाथ उठाकर आठ स्वर से रोती और करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों महिलाओं ने राजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया कानू धर्मग्ञता राज्य भ्रातृ गुरुपुत्र वे बोली अहो राजा की वह धर्मज्ञता और दयालता कहाँ चली गई कि उन्होंने ताऊ चाचा भाई गुरुपुत्रों और मित्रों का भी वध कर डाला घात्वा कथम द्रोणम भीष्मापे पितामह मनते महाबाहो हापे जयद्रतम महाभाहो द्रोणाचार्य पितामह भीष्म और जयद्रथ का भी वध करके आपके मन की कैसी अवस्था हुई किमन राज्य भारत भरतवंशी नरेश आपने अपने ताऊ चाचा और भाइयों को दुर्जय वीर अभिमन्यु को तथा द्रौपदी के सभी पुत्रों को न देखने पर इस राज्य से आपका क्या प्रयोजन है अतिता महाबाशं कुररी व पितरं धर्मराज मित्र कृष्णा नवेदय पांडवा ते पित तत्पात सभी शत्रुसूदन पांडवों ने धर्मानुसार ताऊ को प्रणाम करके अपने नाम बताये त्मजानक पिता पुत्र बधाजि अप्रीय सौका्डव परी सजे पुत्र पुत्रवधु से पीड़ित पुत्र पुत्रवध से पीड़ित हुए पिता ने शोक से व्याकुल हो अपने पुत्रों का अंत करने वाले पांड पुत्र पांडपुत्र को हृदय से लगाया परंतु उस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था धर्मराजम धर्मराज्य सां भारत दुष्टात्मा भी छिधक्ष भरत नंदन धर्मराज को हृदय से लगाकर उन्हें सांत्वना दे धिताष्ट्र भीम को इस प्रकार खोजने लगे मानो आग बनकर उन्हें जला डालना चाहते उस समय उनके मन में दुर्भावना जाग उठी थी सोपापस्तोकृत भीमसे शोक रूपी वायु से बढ़ी हुई उनकी क्रोधमयी अग्नि ऐसे दिखाई दे रही थी मानो वह भीमसेन रूपी वन को जलाकर भत्म कर देना चाहती हो तत्सल्पाज्ञा भीम प्रत्यय शुभम हरिहे भीक्षिप्य पाणिभ्यामाय भीमसेन भीम के प्रति उनके अशुभ संकल्प को जानकर श्रीकृष्ण ने भीमसेन को झटका देकर हटा दिया और दोनों हाथों से उनकी लोहमयी मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने कर दी तो महाबुद्धिर्बुद्धा तस्तम हरीह संविधानम महाप्राज्य तत्त जनादन महाज्ञानी और परम बुद्धिमान भगवान श्रीकृष्ण को पहले से ही उनका अभिप्राय ज्ञात हो गया था इसलिए उन्होंने वहाँ व्यवस्था कर ली थी तम गृह पहाड़ीभ्या भवंज बलवान राजा मन्या मानो भ्रकोतरम बलवान राजा धित्राट ने उस लोह में भीम सेन को ही असली भीम समझा और उसे दोनों बाहों से दबाकर कर तो डाला नागायुत बल स राजा भीम माय भक्ता विमर्थित हो रस कह सुव रुद्रम मुखा राजा धृत्राट्ट में दस हजार हाथियों का बल था तो भी भीम की लोहमयी प्रतिमा को तोड़कर उनकी छाती व्यथित हो गई और मुंह से खून निकलने लगा तथा पपात में धन्याम तथे वृद्रोक्षिता इव वे उसी में कून से पृथ्वी पर गिर पड़े मानो ऊपर की डाली पर खिले हुए लाल फूलों से सुशोभित पारीजात का वृक्ष धराशायी हो गया हो प्रत्य गण आचतम विद्वान सुतो कावल गणेश मित्या सम्यं उस उनके विद्वान सारथी संजय ने उन्हें पकड़कर उठाया और समझा कर शांत करते हुए कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए महामना हा हा भीम चुक्रो स नृपोक जब रोज का आवेश दूर हो गया तब ये महामना नरेश क्रोध छोड़कर शोक में डूब गए और हाँ भीम, हाँ भीम कहते हुए विलाप करने लगे। तम भीमसेन उन्हें भीम वध की आशंका से पीड़ित और क्रोध सुन्य हुआ जान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा माँ सुचोधार्थ राष्ट्रीम आय से प्रतिमा शेषा बाता विभो महाराज नित्राक्ष आप शोक न करें ये भीम आपके हाथ से नहीं मारे गए हैं प्रभु यह तो लोहे की एक प्रतिमा थी जिसे आपने चूर चूर कर डाला आपंडम विदिता भरत मयापकृष्ट कौनते यो मृत्यो दृष्टर गरश आपको क्रोध के वशीभूत हुआ आ ध्यान मैंने मृत्यु की दाढ़ों में फंसे हुए कुंती भीम से इनको पीछे खींच लिया था नहीं ने राजू न बले तुल्यो कहा बाहो बाहोहणम नर राज सिंह बल में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है महाभाहो आपकी दोनों भुजाओं की पकड़ कौन मनुष्य सह सकता है यथात प्राप्त जीवन कशिन्मुच एवं तव जीवेन कष जैसे यमराज के पास पहुंचकर कोई भी जीवित नहीं छूट सकता उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़ जाने पर किसी के प्राण नहीं बच सकते तस्मात् मया आपके पुत्र ने जो भीम लो में प्रतिमा बनवा रखी थी वही मैंने आपको भेंट कर दी पुत्र शोका भी संतप्त धर्म तब राज तेन तम भीमसेन राजेंद्र भीम आपका मन पुत्र शोक से संतप्त हो धर्म से विचलित हो गया है इसीलिए आप भीम से इनको मार डालना चाहते हैं राजन नहीं पुत्रा महाराज आपके लिए कदापि उचित न होगा कि आप भीम का वध करें महाराज भीम से न मारते, तो भी, मारते तो भी आपके पुत्र किसी तरह जीवित नहीं रह सकते थे क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी तस्मा जम अस्मिर मन्य मान ए समम प्रति अनुम्य स्वतः सर्व माँ मन कृथा अतः हम लोगों ने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है उन सब बातों का आप भी अनुमोदन करें मन को व्यर्थ शोक में न डालें इत महाभारत श्री परवड़ी जल परवड़ी आयास भीम भंग द्वादशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में भीमसेन की लो मई प्रतिमा का भंग होना विषय बारहवा अध्याय पूरा हुआ